भक्ति शिलरूप श्री भक्तिरसात सिंधु श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदरण स्वामी शिल्य के द्वारा प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति उसके अंतर्गत वैदिक भक्ति की चर्चा चल रही है उसमें चौसठ भक्ति के बहुत सारे अंगों में से चौसठ मुख्य अंग रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं तो चौसठों अंगों का वर्णन हमने कल समाप्त कर लिया सुन लिया और अभी हम पहुंचे हैं रूप गोस्वामी अभी वर्णन करेंगे पांच उस चौसठ अंगों में से जो पांच अति मुख्य हैं, प्रमुख अंग हैं, जो पांच उनका वर्णन अभी रूप गोस्वामी करेंगे ओम ज्ञानतिमरांत ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मील ये तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमोभीष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूप कदा ददास्वदातिक वंदेह श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरून वैष्णवाम श्री साग्रजा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधुत पिरीजन सहित कृष्णचैतन्यम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण दलिता श्री विशाखाविता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे शिल द्वारा जो भक्ति रसाम सिंधु का अनुवाद हुआ है उसमें अध्याय तेरा है भक्ति के पांच प्रबल रूप रूप गोस्वामी कहते हैं दुराद्भुत वीर श्रद्धा दूर के संबंध भाव जन्म ने शिला रूप गोस्वामी बताते हैं कि पांच प्रकार के भक्ति कार्य: मथुरावास भगवान के अर्च की पूजा श्रीमद भागवत का पाठ भक्ति की सेवा भक्त की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ये इतने प्रबल हैं कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े सा से अनुराग से नवोदित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है शिला रूप गोस्वामी ने भगवान अर्थविग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ इस प्रकार है तो रूप से त्र श्रीमूर्ति यहाँ स्मेरा सांशी न्यस्ताधरकिशल उज्वलाम चंद्रकेण गोविन्दाख्यम हरित केशी तीर्थोपक है मित्र यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप केशी घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप का मत देखना वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है वे बासुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोरप है उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह या श्रीमूर्ति के प्रति अनुर है अनुरक्त है तो वह तथा कथित मित्रता प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा इस तरह हर गृह का कर्तव्य है कि भगवान के अर्थ विग्रह को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे इससे क्लबों घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा तो धूम्रपान मध्यपान जैसे अवांचित कार्यो से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी यदि घर पर अर्च की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएगी शिल रूप आगे लिखते हैं श्री भागवतम यथा शंखे नीत सपदी सपदि सपदि दशम स्कली वर्णाहपथिका हम हमहो दिभा परमा यदर् सुख, सुखमयमी मोक्षमी आक्षिपति हे मूर्ख मित्र मेरे विचार से तुमने मंगल पर श्रीमद भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है जिससे सकाम कर्मों, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है जिसमें अब निश्चित रूप से श्रीमद भगवान के दशम स्कंध के कृष्णल्या विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे श्रीमद भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य में कर्म आर्थिक विकास तथा ब्रह्म से तादात मुक्ति के सकाम फलों की कूड़े के समान फलों को गड़बड़ है श्रीमद भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य में कर्म आर्थिक विकास तथा ब्रह्म से तादात मुक्ति के सकाम फलों कूड़े के समान निकालकर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती तब तक वह समझ सकता भागवत में भक्ति का एकांतिक हुआ है वही दशम स्कर्णित भगवान की, की लीलाओं को समझ सकता है दूसरे शब्दों में जब तक किसी में श्रीमद भागवत के लिए स्वतः उत्पन्न आकर्षण न हो तब तक इस दशम स्कंध की कथाओं को यथा रास लीला को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए श्रीमद भागवत का यथारूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक है तो दो की महिमा बताई यहां पे। श्री मूर्ति सेवन और श्रीमद भागवत दोनों के विषय में बताया कि हमारे भौतिक इच्छा को समाप्त कर देते हैं इसलिए श्री मूर्ति सेवन है वो धीरे धीरे जब हम उनको आसक्त होते हैं श्री मूर्ति को तो हमारे भौतिक जगत से जो आसक्ति है वो समाप्त होती रहती है और उनसे आसक्ति बढ़ती रहती है ऐसे श्रीमद भागवत जो है उसको हम बार बार बार बार जब श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हमारी भौतिक आसक्ति समाप्त होने लगती है और भगवान में आसक्ति बढ़ती है यहाँ पे शिवला प्रभुपात कह रहे हैं कि श्रीमद भागवत में भागवत का श्रवण भुक्ति मुक्ति की इच्छा छोड़ करके करना चाहिए भुक्ति मुक्ति को यदि ढेय बनाकर के श्रीमद भागवत का श्रवण करते हैं तो ये फल प्राप्त नहीं होने वाला है इसलिए यहाँ पे जो फल प्राप्त होने की बात हुई है कि श्रीमद भागवत को सुन करके मुक्ति से भी परे जाते हैं तो वो फल तब प्राप्त होगा जब कोई व्यक्ति भुक्ति मुक्ति के ध्यय को छोड़ करके स्वयं को शुद्ध करने के लिए भागवत सुनेगा और भागवत में भी दशम स्कंद है जो विशेष रूप से मुक्त आत्माओं के लिए है जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पे आया है उसके लिए है वो स्कंध में जैसे रासलीला जैसा वर्णन है तो उसको हम नहीं सुने वो सही है शुरुआत में श्रीमद भागवत की बहुत कथाएं होती हैं और उसमें बहुत सारे श्रोतागण होते हैं भक्तगण भी होते हैं और वे उसका रसास्वादन करने जाते हैं तो जो इच्छा से जा रहे हैं वो भोग की इच्छा है कृष्ण की लीलाओं का भोग करना तो ये भुक्ति की इच्छा के कारण वो व्यक्ति श्रीमद भागवत सुनते हुए भी मुक्ति के मार्ग में या कृष्ण प्रेम के मार्ग में प्रगति नहीं कर पाता है इसलिए कथाएं तो बहुत होती है लेकिन उसके पीछे इच्छा जो है उसके कारण वो कथा शुद्ध कथा नहीं है श्रीमद् भागवत की इसलिए भागवत की कथा रसास्वादन के लिए नहीं सुनते हैं बद्द जीव किन्तु मनोमार्जन मन के मार्जन के लिए सुनते हैं। मनोरंजन के लिए नहीं मन के रंजन के लिए नहीं भगवान की लीलाएं हमारे मन का रंजन करने के लिए नहीं बनी है इसके वास्तविक जो भावना है श्रीमद भागवतम हम सुनने के पीछे वो मन का मार्जन है मन का रंजन नहीं लिए ऐसा नहीं होना चाहिए श्रीमद भागवत शिला प्रभुपा ने श्री श्रीमद भागवत को नित्यम भागवत से व्याप बताया है तो नित्य रूप से श्रीमद भागवत की कथा होती रहनी चाहिए जैसा यहाँ पे हम कक्षा करते हैं श्रीमद भागवत की और उसमें जो भी विषय आते हैं वो सभी विषय हमारे मन के मार्जन के लिए हृदय के मार्जन के लिए हैं। है उन सभी विषयों में हमको एक ही प्रकार से एक ही प्रकार की भावना से बैठना चाहिए ऐसा नहीं कि ये विषय आ जाएगा तो आज तो अच्छा है अरे आज तो मजा नहीं आया कथा में या तो आज तो मजा वाला विषय नहीं है तो आज कथा नहीं सुनेंगे या तो बोलने वाला मजा नहीं देगा तो कथा नहीं सुनेंगे इसमें मजा नहीं आएगा तो ये विधि से यदि हम भागवत सुनते हैं तो प्रगति नहीं होने वाली है श्रीमद भागवत शुद्ध मन से सुनना चाहिए श्री रूप गोस्वामी के उपरयुक्त दो श्लोकों में कुछ रूपक रूप उपमाए पाई जाती है जो अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकतावादी समाज मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना है लोग सामान्यतया समाज मैत्री तथा प्रेम के प्रति आकृष्ट होते हैं और इन भौतिक कलमशों को विकसित करने के लिए बृहद आयोजन तथा प्रबल प्रयास करते हैं ये समाज मैत्री तथा प्रेम यहाँ पे जो अनुवाद किया है वो विद्यापति कवि का जो है उसका अंग्रेजी किया शिल प्रभुपाद ने और उसको यहाँ पे हिंदी में किया है तो विद्यापति जो कवि है वो कहते है तातल सैकत वारी बिंदु सम सुत मित रमणीय समाज सुत मतलब संताने मित्र मतलब मित्र और रमणी मतलब प्रिया तो ये सब का जो समाज है उससे जो उत्पन्न सुख है वो दातल सही वारी बिंदु समा, सुतमिता रमणीय समाज तो वो वारी वारी बिंदु वारी मतलब पानी और बिंदु मतलब उसका एक एस, उसकी एक बूंद तो वो सुख जो है वो एक बूंद के समान है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको बहुत प्यास लगी है और वो रेगिस्तान में भटक रहा है और बहुत गर्मी से झुलस रहा है और उसको बहुत प्यास लगी है और कोई आदमी आकर के बोलता है कि मेरे पास पानी है ये लो पानी मुंह खोलो और मुंह खोलता है तो उसमें एक बूंद पानी डाल देता है तो उससे उसकी प्यास और बढ़ जाएगी समाप्त नहीं होने वाली है उसी प्रकार से भौतिक जगत रूपी इस मरुभूमि में रणभूमि में हम आकर के ठहरे हुए हैं और इधर भटक रहे हैं और वास्तविक जो आनंद है उसको खोज रहे हैं उसके प्यासे हैं और इसमें माया शक्ति हमको बताती है ये रहा आनंद तुमको मिल जाएगा मुंह खोलो और डालती है सुतमित रमणीय समाध एक बूंद डाल देती है तो उससे कुछ नहीं होने वाला है तो इसकी बात की है कि ये सब कलमश है सुतमित रमणीय समाज तो इससे अः इससे जो संगति है हमारी उसकी भर्सना ये श्लोकों में की गई है कि इससे कुछ नहीं मिलने वाला है किंतु राजा तथा कृष्ण की श्रीमूर्तियों का दर्शन भौतिक संगति के ऐसे प्रयासों को भुलाने के लिए होता है रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है मानो ऊपर से वह मैत्री तथा प्रेम की भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हो तथा तो श्रीमूर्ति गोविंद के दर्शकों की निंदा कर रहे हो यह रूपकात्मक अलंकार इस तरह रचा जाता है कि जिन वस्तुओं की प्रशंसा की जानी है उनकी निंदा हो जाती है और जो निंदनीय है उनकी प्रशंसा हो जाती है इस श्लोक का असली भाव यह है यदि कोई भौतिक मैत्री प्रेम तथा समाज की बेहूदगी को भुलाना चाहता है तो उसे गोविंद के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए तो जो श्लोक था उसमें क्या बताया था ये अर्च विग्रह श्लोक था उसमें क्या बताया था यदि आपको भौतिक भोग करना है तो रमणीय समाज में आप बहुत भोग करना चाहते बहुत इच्छा है आपकी तो भूल करके भी गोविंद को मत देखना अर्चविग्रह का पूजन मत करना नहीं तो आपकी जो इच्छा है वो धरी की धरी रह जाएगी नष्ट हो जाएगी कभी पूरी नहीं होगी इसलिए भूल करके भी ये मत करना इस प्रकार से बता रहे हैं तो इसका अर्थ उल्टा है कि भाई ये सब चीजों को भूल जाओ और उसको भूलने के लिए अर्थविग्रह का पूजन करो और उनसे आसक्त हो जाओ ये अर्थविग्रह के पूजन की महिमा बताने के लिए वो श्लोक दिया है इस प्रकार से ये एक अलंकार है सामान्य हमारे व्यवहार में भी कभी इस प्रकार की भाषा उपयोग करते हैं प्रशंसा को निंदा और निंदा को प्रशंसा इस प्रकार से यहां पे ये अलंकार उपयोग हुआ है इसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषय कथाओं के आस्वादन की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया है एक बार एक भक्त ने कहा कृष्ण भक्तों तो यथा दृगंभो भी धौतक पुलका हु। अति प्रिथुं, अति टली मंडितखलत फुलोद वे पथुमी दृशो कक्षा यम सपुरश कोप्युपयु ये किन्न मतिहगृहे नमते यह आश्चर्यजनक लगता है कि जब से मैंने अपने अशुओं से नहलाए गए भगवान को देखा है तब से मेरे शरीर में कंपन होता है और मुझसे मेरा एक भी भौतिक कार्य नहीं हो पाता उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता मैं सजा के लिए उनके पास जाना चाहता हूं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब किसी को सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संसर्ग मिलता है तो वो कृष्ण के विषय में सुनने उनके विषय में जानने के लिए आतुर हो उठता है अथवा दूसरे शब्द में वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहता है तो इसका थोड़ा बहुत भक्तों के संग से किस प्रकार से जीवन परिवर्तित होता है तो हम लोगों को भी उसका थोड़ा बहुत अनुभव है खासकर जो लोग गंभीर रूप से भक्ति करना चाहते हैं तो लोग देखते कि किस प्रकार से उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया और वो लोग इसी जीवन को आखिरी जीवन बनाना चाहते हैं कृष्ण प्रेम इसी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए बहुत उत्सुक होकर के बहुत सारी चीजें छोड़ करके अनुकूल अवस्था को स्वीकार करते हैं जिस प्रकार से यहाँ भी सब आप लोग भक्त लोग आए हैं तो बहुत सारा जो घर में यहां पे बता रहे हैं कि, कि अभी घर में मेरा कार्य नहीं होता है उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता हूं और कृष्ण भवन में पूर्णतया कृष्ण भावना भवन होना चाहते हैं तो इस तरह से यहां पे भी कई भक्त हैं ऐसे जो सब आए हैं और वे पूरे उत्सुक हैं कि जल्दी से प्रगति हो इसलिए वो घर में भी यदि सगे संबंधी गण है तो उनसे भी जितना जरूरी है उतना ही संबंध रख करके बाकी सब छोड़ करके आ गए तो ये उत्सुकता दिखाता है और निश्चित रूप से भगवान इसको स्वीकार करते हैं और इससे प्रसन्न होते हैं तो ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए कृष्ण भावना भवन इसमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा सब कुछ छोड़ करके कृष्ण भवनाभावित हो जाना पूर्णतः कृष्ण भवन अभावित हो जाना चाहते हैं इसी प्रकार महामंत्र के श्रवण तथा तो कीर्तन के विषय में एक कथन है तो अभी दो चीज आई थी, थी भागवत श्रवण श्रीमूर्ति सेवा भागवत श्रवण अभी महामंत्र का कीर्तन है जो पिछला वाला था वो कृष्ण भक्त के विषय में था कि भक्तों के संग से ये होता है ये भक्तों के से से इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता है तो ये भक्त का संघ का महत्व तो बताया अभी चौथा है ये नाम कीर्तन इसी प्रकार महामंत्र के श्रवण तथा कीर्तन के विषय में एक कथन है नाम यथा यदि यदा यदवधिम शीता वैनिकेनाता नाम गाथा प्रयाता अनवकपूर्व हत काम्यवस्था तदवधिव कहा जाता है कि संत संतगण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले भक्त नारद के हाथ की वीणा के झंकृत तारों को सुन सके अब वही ध्वनि मेरे कानों में प्रविष्ट हो चुकी है और मुझे परम पुरुष की उपस्थिति का निरंतर आभा हो रहा है धीरे धीरे मैं समस्त भौतिक भोग के प्रति सारी आसक्ति से विहीन हो जा रहा हूं शिल रूप को स्वामी ने मथुरा मंडल का वर्णन किया है। हैथुरा मंडलम य भुवि कृत कांति श्यामलाया स्ुटित नव कदमेफा निरवधिना मंडित यम कथम में रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन के अनुभूति सॉरी फिर इस प्रकार फिर शिला रूप गोस्वामी मथुरा मंडल का वर्णन किया है मैं यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ वे कदम के वृक्षों के बीच में अत्यंत सुंदर लगते हैं जहा उद्यानों में अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं ये सभी स्मरण मुझे सदैव सौंदर्य तथा आनंद की दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन की अनुभूति अभक्तों तक को होती है मथुरा जिले के चौरासी वर्ग मिल के अंतर्गत आए स्थान यमुना नदी के तट पर इतने सुन्दर ढंग से स्थित है कि एक बार वहां जाने वाला इस भौतिक जगत में फिर लौटकर आना नहीं चाहेगा। शिलरूप गोस्वामी के ये कथन मथुरा तथा तो वृंदावन के अनुभूत वर्णन ये सारे गुण सिद्ध करते हैं कि मथुरा तथा तो वृंदावन की स्थिति दिव्य है अन्यथा इन स्थानों में हमारे दिव्य भावों में के उद्रेक की संभावना न होती जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है ऐसी तो संगति से अविलंब फल प्राप्त हुए यद्य, यद्यपि सबों के लिए ऐसा संभव नहीं है उदाहरण चारो कुमार मंदिर में अगुरु की गंध सु ही भक्त बन गए हैं बुध आगुरु मतलब यहां अगरबत्ती है उदाहरणार्थ चारों कुमार मंदिर में अगुरु की गंध या अगरबत्ती की गंध सुनकर भक्त बन गए थे बिलवा मंगल ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते ही अपनी सुंदर प्रेमिका को त्याग दिया और मथुरा वृंदा के लिए रवाना हो गए जहाँ वे पूर्ण वैष्णव बन गए अतः ऐसे कथन न तो अतिरंजित है न ही कहानियां हैं ये वास्तविक तथ्य है कि भक्तों के लिए ही सही है और सबों पर अनिवार्य लागू नहीं होते यदि यह कथन अतिरंजित लगे तो भी हमें अपना ध्यान नश्वर भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भवन के नित्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए उन्हें यथारूप मान लेना चाहिए जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भवन के संपर्क में है उसके लिए वर्णित फल असामान्य नहीं है तो ये अभी बता रहे हैं कि ये सब वर्णन हम जब सुनते हैं अभी पिछले भी वर्णन सुने और आज के श्लोकों में जो वर्णन है वो तो ऐसा लग रहा है कि एक बार कुछ किया तो तुरंत ही सब कुछ हो जाता है तो ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति लगती है पिछले तो प्रभु समझा रहे कि अतिशयोक्ति नहीं है इसको अर्थवाद कहते हैं लोग जैसा हम पहले भी चर्चा किए थे कि इस प्रकार के वाक्य जब आते हैं तो ये तो लोग इसमें लगे इसलिए वाक्य दिए वास्तव में ऐसा फल नहीं होता है ये तो जितनी प्रशंसा होनी चाहिए उससे ज्यादा प्रशंसा कर दी है वाक्य की उस प्रकार के वाक्य लिखे तो उसको अर्थवाद वाक्य बोलते हैं ऐसा लोग कहते हैं विद्वान लोग किंतु ऐसा नहीं है भक्ति के विषय में जो वाक्य होते हैं उसमें ऐसा नहीं है वो अर्थवाद के रूप में नहीं लिए जाते हैं वो वास्तविक है उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है वर्ण अः ये यथारूप उसी की तरह लागू होते हैं किंतु ये लागू जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर होते हैं उनकी स्थिति के अनुसार उनको परिणाम प्राप्त होते हैं जैसे वर्णन आता है कि रासलीला को सुन करके हमारी जो स्त्री संघ आसक्ति है वो नष्ट हो जाती है पूर्णतः समाप्त हो जाती है ये बार बार इसका वर्णन आता है किंतु यदि एक व्यक्ति जो भौतिक जगत में पूरा बंधा हुआ है भगवान की लीलाओं के प्रति आसक्ति नहीं हुई है तो वो रासलीला सुनता है तो उसकी कामवासना बढ़ जाती है स्त्री संघ की इच्छा बढ़ जाती है वो एक स्तर के ऊपर आने के बाद यदि वो रासलीला सुनता है तो उसकी जो बची कुछ ही कामवासना है वो सब नष्ट हो जाती है तो इसलिए यहां पे अधिकार का निर्णय है इसलिए पिछले प्रोपात बता रहे हैं कि सबों के लिए ऐसा नहीं है किसी प्रकार से होता है किंतु काफी लोगों के लिए होता है कई लोगों के लिए होता है और जो लोग ज्यादा उन्नत हैं, उनको ज्यादा जल्दी फल प्राप्त होते हैं अलौकिकम पदार्थान अचिंत्या शक्तिदृशी भाव तद्दा या सह प्रकाशेत फलम्, क्वचिदा यूद्रम शूयते फल ब फलम् प्रवृत्त कि मुख्यमंत्री रिस्ली तो तो अर्थवाद नहीं समझना चाहिए। किंतु जो सुनने वाले हैं जो करने वाले व्यक्ति हैं उनकी स्थिति के अनुसार उनको इसका फल प्राप्त होता है इसलिए प्रभुपात कहते हैं कि जो भी हो हमको तुरंत फल प्राप्त हो रहा है कि तुरंत फल प्राप्त नहीं हो रहा है हमारी स्थिति के अनुसार हमें किंतु ये सब कार्य करने से वो फल प्राप्ति की दिशा में तो हम जाएंगे धीरे धीरे भौतिक आसक्ति कम होगी और फिर एक समय आएगा कि वो अंग करने से तुरंत यह फल जो यहाँ पे लिखा है वो प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्णा तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य इन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है किंतु आचार्यों को यह तर्क मान्य नहीं है चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार की भर्सना रामानंद राय से भक्ति के क्रमिक विकास के विषय में बात करते हुए की है जब रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म का विचार उनके समक्ष रखा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया उन्होंने कहा कि वर्ण तथा आश्रम की यह प्रगति केवल बाह्य है इससे भी अधिक ऊंचा और एक सिद्धांत एक और सिद्धांत है भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य उत्थान के अन्य सारे सिद्धांतों को त्याग कर कृष्ण भावना की विधि को ग्रहण करें इससे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने से सहायता मिलेगी श्रीमद भागवत ग्यारह बीस नौ में भगवान स्वयं कहते हैं जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित न कर ले तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नियत कर्तव्यों को संपन्न करें दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम के नियत रूप अर्थ काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धार्मिक अनुष्ठान है ये सारी बातें उन व्यक्तियों के लिए संस्तुत की जाती है जिन्होंने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया है वस्तुतः शास्त्र में संस्कृत ये सारे कार्य कृष्ण भावनामृत तक ले जाने के लिए ही हैं, किंतु जिसने पहले से कृष्ण के लिए स्वजात अनुराग विकसित कर लिया है उसे शास्त्र द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता वर्णाश्रम के विषय में बता दिया कुछ लोग कहते ये जो सब है वो तो वर्णाश्रम से हो जाएगा लेकिन ये बात स्वीकार नहीं करते हमारे आचार्य वर्णाश्रम तो भौतिक स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए है और आध्यात्मिक प्रगति तो भक्ति मात्र से होती है इसलिए अः गीता में आता है दो श्लोक ऐसे हैं जो दो बार आते एक श्रेयान स्वधर्म विगुणो पर धर्मिश्चितान स्वधर्म निधन स्वधर्म निधन श्रेयः पर धर्मो भयावह ये भौतिक हमारा जो स्वधर्म है उसके विषयक वाक्य है और दूसरा जो दो बार श्लोक आता है वो है मनमना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवेश सत्यम थे प्रतिजाने प्रियोशी में तो ये जो वाक्य है वो हमारे आध्यात्मिक स्वधर्म अथवा आत्मा के धर्म परम धर्म के विषय में है और ये भी दो बार आता है और ये आत्मा के लिए है तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति मनमना भव मतभक्तो ये सब करने से होती है और भौतिक जगत में धार्मिक स्थिति आध्यात्मिक प्रगति में जो मदद करती है वो स्वधर्म में स्थित होने से स्वधर्म जब तक हम आध्यात्मिक स्तर स्थित नहीं है जब तक हमने भगवान की सेवा नाम रूप गुण लीलाई इत्यादि के प्रति स्वतः आकर्षण उत्पन्न नहीं कर लिया है तब तक वर्णाश्रम आदि विधि की आवश्यकता है जिससे हमें हमारा जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कृष्ण भावनामृत में मदद हो उस प्रकार से हो तो इसलिए इन चीजों की आवश्यकता तब तक, तक रहती है इसका यहाँ पे बता रहे हैं तो इसलिए ये पांच मुख्य जो अंग हैं भक्ति के भागवत श्रवण नाम कीर्तन भक्त संघ मथुरावास और श्रद्धाश की मूर्ति सेवन ये जो पांच अंग है वो तो कम से कम सबको पालन करने चाहिए और साथ साथ जो भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व है उसको टिकाए रखने के लिए वर्णाश्रम को पालन करें तो इस प्रकार से तो कम से कम होना चाहिए बाकी ऐसे टोटल चौसठ अंग तो है ही इसका अर्थ यह नहीं है कि पांच अंग पालन किए तो चौसठ में से और कोई भी अंग पालन नहीं करना है जो प्रथम दस बताए हैं वो तो अनिवार्य है उसमें से पहले जो है गुरु की शरण लेना बिना गुरु की शरण लिए क्या श्रवण होगा क्या कीर्तन होगा क्या मूर्ति सेवा होगी कुछ नहीं होगा इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि 64 में से चलो गुरु की शरण नहीं लेंगे आदव गुरु आश्रय कृष्ण दीक्षा शिक्षणम दीक्षा नहीं लेंगे विष्णम बेनों गुरु सेवा गुरु की सेवा नहीं करेंगे साधु मार्ग अनुगमन हम साधु मार्ग में नहीं जाएंगे ये नहीं करेंगे और हम तो बस ये पांच करेंगे मथुरा में जा के बैठ गए और लोई बाजार से अर्चा विग्रह खरीद लिए और उनकी पूजा शुरू कर दी और भागवत खरीद करके आ गए या तो भागवत कथा में बैठ गए या तो भागवत खरीद करके आ गए उसको पढ़ना शुरू कर दिया और कौन कौन सा है मथुरावास भागवत श्रवण और जो भक्त है उनकी जाकर के सेवा करने लगे के बाद पानी भर के दिया इत्यादि इत्यादि जो भी है थोड़ा तो ऐसा करके लेकिन गुरु की शरण में नहीं जाएंगे गुरु से सुनेंगे नहीं गुरु का दीक्षा नहीं लेंगे तो ये सभी अंग होंगे ही नहीं क्योंकि ये सब अंगों का आधार गुरु आश्रय है गुरु आश्रय के बिना इन अंगों में प्रवेश नहीं है गुरु आश्रय से ही ये सब में प्रवेश प्राप्त होता है जैसे भक्तिनोद ठाकुर बताते हैं कि भजन क्रिया में प्रवेश गुरु के आश्रय लेने के बाद होता है आदो श्रद्धा तथो तो साधु संग अथवा भजन क्रिया तो पहले श्रद्धा उसके बाद साधु संग जिसमें गुरु आश्रय आता है और उसके बाद दीक्षा होती है तब भजन क्रिया में प्रवेश होता है बाकी अर्चा विग्रह का पूजन होगा ही नहीं वो केवल अपराध ही होगा तो इसलिए ये गलती नहीं करे कि ये पांच अंग ही तो मुख्य है तो इसको करेंगे तो जो बताए वो सब हो जाएगा तो गुरु गुरुआश्रय लेने की जरूरत नहीं है तो ये गलत विचार है तो ये तेरवा अध्याय संपन्न हुआ अभी कल से हम शुरू करेंगे भक्ति की पात्रता यह अध्याय आगे शुरू करेंगे ये अंग समाप्त हो गए और ये चौसठ अंग का जो शुरुआत का श्लोक था जिसमें चौसठ अंक का वर्णन किया है वो श्लोक मैं आप लोगों को लिख के भी दे दूंगा प्रिंट करके या लिख के और कोई एक गुरुकुल का बच्चा इसको एक बार दो दो मिनट का कुछ बोल भी देगा तो रिकॉर्डिंग यदि मिल जाए तो ये श्लोक यदि याद रहेगा चौसठ के चौसठ अंग याद रहेंगे जो कि आवश्यक है हमारे लिए गुरूपादाश्रयस्तस् शिक्षण विष्णमे न गुरो सैवा साधु वर्तमानुवर्तनम सदर्म पेक्षा भोगादी त्याग कृष्ण हेतव ये जो है ऐसे कुछ कितने श्लोक हैं चहत्तर से लेके चरण में, छियानवे में, तिरानवे में, श्लोकें बीस बीस श्लोकें बीस श्लोक 20, श्लोक, श्लोक की एक एमपी बन जाएगी तो सुनते रहेंगे तो चौसठ के चौसठ हंग याद रहेंगे के माध्यम माध्यम से शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री भक्तिरसामृत सिंधु की जय शिल प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे